नोशो टॉक अजुन चेत गवार नंबर गायब काल को काटना और की सुने कछु कछुआपू कहना हंसना खेलना बात मीठी कहे सकल संसार को बसी करना खाइये पी मिले सो पह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 बहुत से पद्मी ने खोजती मर गई रट ही पिया पिया एक एके। सती सब होती है जरत बिनु आगी से कठिन कठोर वो नाही झाके दास पलटू कहे शीस उतारी के शीस पर नाचू जो पिया ताके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 पूरा ठाकुर द्वारा पश्चिम मक्का बना पश्चिम मक्का बना पच्चीम मक्का बना, बना। गाय बजाए के काल को काटना और की सुने कछु आपू कहना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 लेकिन संग्रह और त्याग में मत पड़ना पकड़ और छोड़ क्या दे प्रभु तो ठीक ना दे तो ठीक ना दे तो उसकी मर्जी दे तो उसकी मर्जी यह भक्त की परम दशा है परमात्मा जो देता वो स्वीकार करता वो कहता राजा बनाते हो तो राजा बने जाते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 रख ही नहीं देता शीश को उतार के क्योंकि तुम गंभीरता से भी रख सकते तुम कहते होगे चलो ठीक है स्त्री होता है तो उतार के रख देते उदासी से भी नहीं दास पलटू कहे शीश उतार के पर नाचू जो पिया अपने ही शीश को नीचे उतार के अपने ही अहंकार को दुल में गिरा के जो उसमें नाचता है परमात्मा उसकी तरफ देखता है और वह एक नजर काफी बस एक नजर काफी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 और जिस क्षण तुम अहंकार को त्याग के रख देते हो प्रभु तुम्हारी तरफ ताकता है प्रभु तुम्हें खोजना शुरू कर देता है पूरब ठाकुर द्वारा पश्चिम मक्का बना हिंदू और तुरक दो योर धाया। पूरब पश्चिम में कबर है हिंदू और तुरक सिर पटकी आया सिर पटकने से कबरों पे या मूर्तियों पे कुछ भी ना होगा सिर उतारना से कुछ होगा और सिर उतारने का मतलब यह भौतिक सिर नहीं वो भीतर जो अहंकार अकड़ के खड़ा है असली सिर मूरत और कब्र न बोले न खाए कछू हिंदू और तुर्क तुम कहा पाया तुम्हें मिला क्या हो आए मक्का हो आए मदीना चले हज को हाजी हो गए कोई चले काशी चले कोई सब धामों की यात्रा को और परमधाम तुम्हारे भीतर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 पूरब ठाकुर द्वारा पश्चिम मक्का हिंदू और तुरक दो धाया पूरब मूरत बनी पश्चिम में कबर है हिंदू और तुरंक सिर पटकी आया मूर्त और कबर न बोले न खाए कछु हिंदू और तुरक तुम कहा पाया दास पलटू कहे पाया तिन्ह आप में मुए बैल ने कब घास खाया बुलाओ प्रभु को आनंद के आंसुओं से बुलाओ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 नाचूंगा गाऊंगा इंतजार को भी आनंद ही बनाऊंगा हाज इतना